वृंदावन के पूज्य चंद्रशेखर बाबा इस श्लोक के संबंध में कहते हैं बाबा कहते हैं कि श्री जी कह रही हैं कारो तो छोड़ दियो क्यों श्रीजी ने खुद विदाई किया है ठाकुर जी ने विदाई मांगी है और कहा है कि तुम्हारी प्रियतम जिसमें आप प्रसन्न हो उसमें मैं प्रसन्न हूं आपकी प्रसन्नता मथुरा जाने में आप जाए प्रेम पूर्वक विदाई दी है तो श्री जी कह रही हैं कि कार्य को त्याग दियो पर कार्य की कथा त्यागी नहीं जा सके कार्य को नाम कार्य की कथा अब छोड़ी नहीं जा सके हमने बाबा से पूछा कि महाराज नाम और कथा नहीं छोड़ी जा सके तो फिर कार्य को क्या छोड़ दिया कोई कहे कि हमने भगवान को छोड़ दिया और कहे कि बस उनकी कथा और उनके नाम को नहीं छोड़ा तो क्या छोड़ा तो बाबा बहुत हंसे बोले इसका तात्पर्य है कि नाम और कथा जिसके पास है उसको छोड़ के कारो कहूं जाएगा ही नहीं कथा जिसके पास है भगवान का चरित्र चिंतन है तो चिंतन के रूप से नाम के रूप से वे तो निरंतर साथ हैं निरंतर उनका साहचर्य बना हुआ है तो किशोर जी कहती कि कार्य को तो हमने छोड़ दियो पर कार्य की कथा कहे वो नहीं छोड़े हो कार्य की कथा ही हमारा जीवन है कार्य की कथा ही हमारी प्राण है आपने जो श्री जी ने कपट गिनाए हैं उनको आप लोग कपट मत समझ लेना ये तो प्रेम की बहुत ऊंची स्थिति है ठाकुर जी देवताओं की वेद की ऋचाओं की ऋषि मुनि महात्माओं की स्तुति सुन सुन करके ऊब जाते हैं तब उनको इच्छा होती खरी खोटी सुनने की तो ऐसे ही किसी प्रेमी को रुला करके कुछ खरी खोटी सुन लेते हैं तब इनका चित्र शांत होता है हमारे बरसाने के कुछ संत गए नाथ द्वारा साधु निष्किचन होते हैं आज के संसार के लोग नहीं जानते संतों को वस्तुतः साधु बड़े निष्किचन होते हैं कहीं से कुछ आ भी गया तो ठाकुर सेवा उसमें सब निष्किचन ही रहते हैं संत नाथ द्वारा गए बरसाने के कुछ संत थे नाथ द्वारा पहुंचे वहां तो सब चीज दक्षिणा में मिलती है प्रसाद में ले उसके लिए भेंट हर चीज भेंट में मिलती नाथद्वारा में और नाथद्वारा द्वारा क्या सभी तीर्थों में मंदिरों में भेंट देने पर ही प्रसाद मिलता है बिना भेंट के प्रसाद नहीं मिलता है महात्माओं के पास उतना ही किराया था कि वे लौट के फिर से ब्रिज पहुंच जाए भूखे बहुत थे वहां राजभोग लगा तो संतों ने कहा कि भाई यहां कुछ संतों के प्रसाद की व्यवस्था है क्या एक दो लोगों से पूछा तो लोगों ने डांट दिया यहां तो भेंट चढ़ाई जाती है न्योछावर तब प्रसाद का पारस मिलता है व्यवस्था नहीं है अथवा कह दिया कि अमोक कोई संत सेवा करते हैं वहां चले जाओ वहां संत सेवा होती है यहां नहीं मिलेगा प्रसाद एक कण चाहो तो मिल सकता है नहीं दिया और राजभोग आरती होगी भगवान के मंदिर बंद हो गया अब बरसाने से तो साधु गई थे खूब खरी सुनाई खूब खरी सुनाई कि तू का खवाए जाने बचपन से तो चोर चोर के खाओ है जो खुद ही चोरी करके खावे वो दूसरे को का खवागो यहां राजा बन के बैठो केसर की चक्की है ये है वो है ये सब दिखाने के लिए केवल सेठों को खिलाने के लिए हम बाबा जी घर द्वार छोड़ दिया तुम्हारे लिए हमारे लिए एक एक एक, गुज, एक गुजा नहीं दिया एक खाजा नहीं दिया चलो हमारी स्वामी जी अच्छी है कह हम बरसाने में रहे आज तक भूखे नहीं मरे और तेरा ये धाम ऐसा धाम है ऐसा धाम है श्रीनाथ धाम नाथर द्वारा के सवेरे तो को उन्हें पानी के उनाई पूछी अब तो हम चले वृंदावन भूखे मरेंगे वहां जाके जाके एक बगीचे में बैठ गए तब तक क्या देखते हैं कि एक कोई पुजारी एक डलिया भर प्रसाद लेके जब दस पांच गाली सुना के आ गए ना बगीचे में एक डलिया प्रसाद लेके आए और आके कहते भाई बरसाने से संत कौन आए उनमें एक संत अभी हैं भी वृंदावन बात करते हैं बरसाने से कौन संत आए हैं तो उन्होंने कहा कि हम लोग बरसाने से आए हैं तो ये प्रसाद ठाकुर जी ने भेजा है कौन ठाकुर जी ने भेजा है बोले श्रीनाथ जी ने भेजा प्रसाद बरसाने से आए उनको प्रसाद दिया ये बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है कितना कि हम तुम्हारा प्रसाद खरीदें बोले नहीं पैसे में नहीं ऐसे ही दिया है अब महाराज हम ज्यादा हमको समय नहीं है ले प्रसाद और डलिया रख के प्रसाद की चला गया अब जब प्रसाद खोला तो रबड़ी और लड्डू और खाजा और बड़ी बड़ी पूड़ी ओ बढ़िया खीर इतना इतना प्रसाद था कि चार पांच मूर्ति तो थे वो लोग इतना प्रसाद था कि पंद्रह बीस लोग भरपेट पेट जाए इतना प्रसाद खूब डटके संतों ने पाया पहले हां अब तो संजय आरती के भी दर्शन करेंगे और तो कल सवेरे भी दर्शन करेंगे क्योंकि हां अब कुछ मिल चुका है ऐसो पतो हो तो कि गाड़ी दैवे पे मिले तो हम पहली गाड़ी सुनाई दिए होते सवरे थे भूखे क्यों रहते वो प्रसाद लेके वृंदावन आए उस प्रसाद में से हम लोगों ने भी प्रसाद लिया दास को भी प्रसाद मिला तो कहने का तात्पर्य यह है कि ठाकुर जी जब खरी खोटी सुनना चाहते हैं तो ऐसी लीला करते हैं खरी खोटी सुनकर उनको बड़ा आनंद होता है ये केवल आज की घटना नहीं पौराणिक चरित्र भी ऐसे हैं महाभारत में चरित्र है एक ऐसा एक बार ठाकुर जी को द्वारिकाधीश को स्तुति सुनते सुनते अजीर्ण हो गई द्वारिका में कोई गाली देने वाला है नहीं अजीर्ण हो गई ठाकुर जी को ठाकुर जी ने भीमसेन की याद करी भीम दादा आ गए भीमसेन जैसे ही आए तो ठाकुर जी भीतर प्रविष्ट हो गए द्वारपालों से कहा कि उनको रोक के रखना हर ड्यौड़ी पर पांच सात मिनट उनको रोकना और रोकते रोकते जब वे ज्यादा गर्म हो जाएं पूछें क्या कर रहे हैं अब तक तो द्वारपाल कभी नहीं रखा गया तो कह देना भोजन कर रहे हैं बस भीमसेन आए हर जगह उनको रोका गया वो कहने लगे कि भाई पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो हमको रोका जाता आज विशेष रूप में रोका जा रहा है क्या बात है हो गए कोई विशेष कार्य होगा हम जाएंगे तो शायद एकाग्रता भंग हो जाए बैठ गए शांति से थोड़ी देर में उनको गुस्सा आने लग बोले आखिर क्या कर रहे हैं इतनी देर से द्वार पर बोला महाराज अभी प्रसाद पा रहे भोजन करें भोजन करके तब मिलेंगे अब भीमसेन तो भूख के कच्चे साथ राजभोग करेंगे और इधर भीमसेन ने सुना कि भगवान हमको आने की बात सुनकर भी भोजन पर बैठ गए अब तो वो गाली गलौज करने लग गए कितना सुनते ही ठाकुर जी भीतर से निकले कहा दादा भीतर चलो बोले अब हम नहीं पाएंगे कुछ भी तुमने हमको बिना पवाही पा लिया कहते हम तो सवेरे से पानी भी नहीं पिया भीम से नहाएंगे तो उनके साथ बैठ करके जीवेंगे आपके साथ कुछ ज्यादा खा लेंगे आपके साथ बैठ के पाएंगे फिर ऐसी लीला क्यों की कहते ये द्वारिका द्वारिकावासियों की स्तुति सुन सुन के हम उग चुके थे आप जैसे किसी प्रेमी संत से कुछ खरी खोटी सुनना चाहते थे इसलिए ये लीला रखी ये तो भगवान की लीला है वस्तुतः बाली के ऊपर भी भगवान ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो निंदे हो वस्तुतः जब बाली को यह पता चल गया कि सुग्रीव शरणागत है और शरणागत का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता और श्री राम परब्रह्म परमात्मा हैं, ब्रह्मा और शिव के भी वंदे हैं इस बात को जानकर भी उसने शरणागत को नष्ट करने का प्रयत्न किया और भगवान अपने दास का जो अनिष्ट करता उसे छोड़ते नहीं और फिर स्मृतियों में सु बाली के जैसे पापकर्मा को बध ही उचित बताया गया इसलिए भगवान ने बध करके उसे नरक की यात्रा से मुक्त कर दिया वैसे ये मरता तो पता नहीं किस लोक में जाता कहां कष्ट भोगता लेकिन राम वाली निज धाम पठावा अपने धाम भगवान ने इसे भेज दिया और बाली को कृतार्थ कर दिया इसलिए बाली के साथ भी कपट नहीं है दूसरा सूर्यणखा का जो दृष्टांत है इसको भी यह समझना चाहिए सूर्यखा के साथ भी कपट नहीं किया भगवान ने प्रेम का स्वरूप प्रस्तुत किया सूर्यखा के भीतर प्रेम नहीं था वासना थी उसके भीतर एक तो वो वृद्ध थी और विधवा थी और वृद्ध विधवा होने के बाद भी वो सती साध्वी बन के आई और बोली हम तो कुमारी कन्या है झूठ बोली भगवान के सामने और ऐसा ही नहीं उसने कहा उसने कहा तुम सम पुरुष न मोसम नारी यह संजोग विधि रचा बिचारी विधाता ने विचार करके रचा है इसको भगवान ने कहा विचार के रचा है तो तेरी सिफारिश करने की क्या जरूरत है तब तो हो ही जाएगा कहते नहीं नहीं मैं इसलिए अब तक कुमारी रही कि तुम्हेरे जैसा पुरुष हमको मिला नहीं भगवान ने कहा हमसे पूरा मन भर गया कहते नहीं मन माना कश्यू तुम्हें निहारी तुमको देख के थोड़ा सा मन भर गया भगवान ने कहा इसके भीतर प्रेम नहीं है हमसे अच्छा भी कथनचित कोई मिलेगा वहां चली जाएगी इसमें प्रेम तो है नहीं लक्ष्मण जी के पास भेजा तो लक्ष्मण जी के पास भेजा तो वहां चली जाती लेकिन वहां नहीं रही फिर उधर से इधर आ गई और जो किशोरी जी भगवान की प्राप्ति में साधक हैं उन्हीं को बाधक समझ लिया इसलिए जीवों के आचार्य भक्ति के आचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज ने इसकी नाक कान काटी और मनुस्मृति में ऐसा लिखा है कि जो व्यभिचारणी स्त्री अपने शैरित्व के द्वारा पुरुषों के सदाचार को नष्ट करे उस स्त्री को राजा को नाक कान काटने का दंड देना चाहिए ये मनुस्मृति में लिखा है तपस्वियों को पथ पथभ्रष्ट करने आई थी तो उचित दंड लक्ष्मण जी ने उसे दी लेकिन कुछ भी हो रूप बड़ा जोर का है जिसके नाक कान कट गए उसे गाली देनी चाहिए लेकिन नाक कान कट गए जिस सूर्प्रणखा के वो सूर्प्रणखा क्या कह रही है गाली नहीं दे रही है तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरी कविशालाक्षो चीर बरो, फल फलमूलाशिनौ दात तापसौ ब्रह्मचारिण पुत्रौ दशरथ सेतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मण पूरे ये वाल्मीकि रामायण के किसकंदा कांड के श्लोक हैं कहीं भी भगवान की निंदा क्यों उसने नहीं प्रशंसा कर रही ऐसा विलक्षण इनका रूप है तीसरा जो दृष्टांत है बामन अवतार वाला इसमें भगवान ने कुछ गलत नहीं किया इसलिए गलत नहीं किया कि भगवान ने यही तो कहा सम्मितानी पदा ममो मैं अपने पैर के नाप से और तीन पक पृथ्वी चाहता हूं तो भगवान का अपना पैर छोटा से छोटा भी और बड़े से बड़ा भी क्योंकि वे अणु से अणु है और बड़े से बड़े तो भगवान ने झूठ नहीं बोला आप कहेंगे कि आपने बढ़िया बकालात कर दी सब दोस्त जो है उनको खत्म कर दिया वस्तुतः बात ऐसी ही है ये कोई पक्ष नहीं है ये बात ऐसी ही है लेकिन प्रेम की विचित्र जो दशा है उस प्रेम की दशा में और ऐसी बात प्रकट होती है चित्त में लेकिन उन सबको कहने के बाद श्रीजी ने क्या कहा तत्ल असित सख्य ही दुस्तेजस तत्कथार था कुछ भी हो इन्होंने कुछ भी किया हो इनका स्वभाव कैसा भी हो लेकिन ये हमारे प्राण जीवन धन है ये हमारे हैं मैं इनकी कथा लीला का चिंतन छोड़ नहीं सकती बस इतना कहकर के ही सब जो कुछ कहा था वो समाप्त हो गया अब एक और विशिष्ट बात है राधा रानी कह रही है ध्यानपूर्वक सुने ये श्री जी का विशेष वाक्य है गोपियों ने कहा तब कथाम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलम शापहम श्रवण मंगलम श्री मदातम भूवि गृणंत गोपियों ने कहा राधा रानी कह रही हैं कि जिसकी संसार में रुचि हो भोगों में रुचि हो संसार ही जिसे अच्छा लगता हो वो भूल कर भी कथा न सुने राधा रानी ये कह रही है जिसको संसार में प्रेम हो परिवार में प्रेम हो धन में प्रेम हो स्त्री पुत्र आदि में प्रेम हो लौकिक पार लौकिक भोग जिन्हें अच्छे लगते हो वे कृपया कथा न सुने क्यों कथा सुनते ही उनका सारा संसार उजड़ जाएगा अब आप लोग क्या ईमानदारी से बताओ क्या चाहते हैं संसार बसाना चाहते हो कि उजाड़ना चाहते हो ये तो उजड़ा उजड़ाया है उजड़ेगा इसमें छोड़ना तो पड़ेगा इसमें कोई दो राय नहीं है उजड़ा उजड़ा है सुखी तभी होगे जब संसार भीतर बसा हुआ उजड़ जाएगा हृदय में श्यामा श्याम विराजमान हो जाएंगे संसार उजड़ जाएगा तभी सुख मिलेगा इसके पहले सुख मिलने वाला नहीं राधा रानी कह रही हैं यद लीला यदनुतला कर्ण पीयूष विप्रोट सकदन विधूत द्वंदध विन सपदी ग्रहकुटुंब दीन मुत्सृज्य दीना बहव इविहंगा विक्षुचया चरती यदनुला भ्रमर इनकी जो लीला है इनका जो दिव्य चरित्र है ये कैसा है कर्ण पीयूष ये कान का अमृत है श्री कृष्ण की लीला श्री कृष्ण की चर्चा श्री कृष्ण का चरित्र श्री कृष्ण की कथा क्या है कर्णामृत है कान के लिए अमृत है इस कृष्ण कथा कर्णामृत का एक कण का भी जो आस्वादन कर लेता है उसके सारे द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाते हैं कहां तक कहा जाए राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं सुख दुख छूट जाते हैं सुख दुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु कुजाति सुजाति ये सारा संसार द्वंद्वात्मक है ये सारा द्वंद्व समाप्त हो जाता वो निर्द्वंद्व हो जाता है कथा सुनते ही कथा सुधा का एक कण का स्वाद मिल जाए इसलिए कथा सुनना चाहिए कथा सुनते ही सुनते स्वाद मिलेगा और जिस दिन स्वाद मिल जाएगा भगवत कथा का उसी दिन संसार छूट जाएगा अविद्या की निवृत्ति उसी दिन हो जाएगी सारे द्वंद्व उसी दिन समाप्त हो जाएंगे जिस दिन कथा के रस का एक कण का भी स्वाद मिल जाएगा द्वंद्व धर्मा विनष्टा जब सारे संसार के रागत देश आदि द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं पाप पुण्य आदि भी समाप्त हो जाते हैं तब उसको संसार में कहीं मन नहीं लगता ध्यान दें संसार में मन कब तक लगता है जब तक भगवान में प्रेम नहीं हुआ भगवान की कथा सुधा का स्वाद जब तक नहीं मिला और स्वाद मिल गया तो अपने आप मन नहीं लगेगा और बिना मन के कोई क्रिया कब तक होगी बिना मन के कोई क्रिया नहीं पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के संबंध में उनके परिकर के लोग सुनाते हैं कि जिस परिस्थिति में पंडित जी ने घर छोड़ा था उस समय सब कहते थे पंडित जी ने यह क्या किया छोटे बालक घर में बहुत गरीबी कुछ खाने को भी नहीं और इतने प्रेम में व्याकुल हो गए कि वे बच नहीं सकते थे यदि गिरिराजी नहीं आते कितनी बिहलता बड़ी उनको किसी की कोई बात कोई ज्ञान बड़े बड़े महापुरुषों ने भी उस समय समझाया आपके जैसे महापुरुष का गृहस्थ आश्रम ग्राश्थास्ट्रम, धन्यो गृहस्थ आश्रम आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं कथा कहते हैं सब काम चल जाएगा आप किसके लिए छोड़ रहे हैं आपका घर कोई विमुख जीव का गृहस्थ आश्रम नहीं है आप तो परम सन्मुख हैं पंडित जी के कान में किसी की बात जाती बस रो करके एक ही बात कहते कि बस अब तो काम बनाना है अब जीवन को व्यर्थ नहीं बिताना है और श्री गिरिराज जी में इतनी आसक्ति उनको इतनी आसक्ति गिरिराज जी में हो गई थी इतनी आसक्ति गिरिराज जी के पास में नीम गांव है आपने दर्शन किया होगा हुआ नीमगांव जहां निम्बार्क भगवान ने तपस्या किया तो एक बार श्रीजी महाराज उनको नीम गांव ले गए तो पंडित जी आप वहां एक रात रहिए तो इतने शीलवान थे कि आचार्य चरण ने कह दिया तो हम कैसे करें तो पंडित जी चले गए वहां नीमगांव और जैसे ही सूर्य अस्ताचल को जाने लगे कि अविरल असुरधारा बहने लगी उन्हें कहा कि क्या हो गया इनको तो कहे कि पंडित जी आपको क्या हो गया तो कहते हैं रोते रोते कहते हैं मैं इनको बालक हूं ना इनकी सदा रखवारी में रहूं इन्हें एक पल के लिए छोड़ नहीं सकू अर्थात गिरिराज जी को दिन रात देखता रहूं बस यही अभ्यास है गिरिराज जी की शिलाओं का अवलोकन करता है मैं नीमगांव जबकि गिरिराज जी से लगा हुआ है लेकिन यहां बैठ के गिरिराज जी का दर्शन नहीं हो रहा है हम यहां नहीं उनकी गिरिराज निष्ठा पर बलिहार गया चाहे क्या करें बोले हमको तो इच्छा हो रही है आपको साक्षांग वंदन कुछ कर पंडित जी वहां से चले संसार की क्रिया तब तक है जब तक संसार में रूचि बनी भई है और शरीर और संसार से अरुचि हो जाएगी तो पूर्ण निरपेक्षता आ जाएगी और पूर्ण निरपेक्षता जब आ जाएगी तो उस समय फिर संसार की कोई क्रिया बनेगी नहीं उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा और प्रयत्न भी नहीं होगा प्रयत्न कब होता जब पहले चित्त में वृत्ति उठे संकल्प उठे तब प्रयत्न होता अगर संकल्प ही नहीं होगा तो प्रयत्न क्या हो प्रयत्न ही तो जब आपकी कथा सुधार रस का स्वाद मिल जाता है तो फिर वह संसार का द्वंद्व समाप्त हो जाता है सीधा साधा कहने का तात्पर्य कि वह संसार के लायक फिर नहीं रहता और जब संसार के लायक नहीं रहता तो फिर संसार इतना स्वार्थी है कि फिर उसे रोटी भी नहीं देता फिर ये नहीं सोचता कि दस बीस लोगों का पालन पोषण कर रहे थे अब प्रेम में रोते रहते हैं तो हम इनकी सेवा करें फिर उसकी सब लोग उपेक्षा कर देते हैं और जब सब लोग उपेक्षा कर देते हैं तो फिर सपद ग्रह कुटुंबम फिर तत्क्षण ग्रह को कुटुंब को छोड़ करके सपदि ग्रह कुटुंबम दीनम उत्सृज दीनहीन स्थिति में छोड़ करके उसको चल देते हैं और बाह इव बिहंगा भिक्षु चरयाम चरंती श्री जी कह रही बाहवा एक दो नहीं ऐसे बहुत से हैं संतजन विक्षुचरियाम चरंती वर्तमान क्रिया का प्रयोग है इसका तात्पर्य है कि सदा सर्वदा ऐसे रसिक संत रहेंगे इस पृथ्वी पर जो इनकी कथा सुधा का एक चस्का लगा नाम का चका लगा और संसार को ग्रह परिवार को त्याग करके विहंगा है वे विक्षुचरियाम चरंती बिहायसा गच्छंती विहंगमा जो आकाश से चलने वाले पक्षी है उनको विहंग कहते हैं इस प्रकार से जैसे पक्षी परम विरक्त होता है जितना चोंच में अटता है और जितने से उधर पूर्ति हो जाती है उतनी ही वस्तु पक्षी लेता है उससे अधिक वस्तु नहीं लेता ऐसे वे मधुकरी वृत्ति कर लेते हैं और प्रेम से भजन करते हैं ब्रजमंडल में विचरण करते हैं अवधूत बनकर के वे विचरण करते हैं प्रेम से भगवान के भजन में लग जाते हैं ऐसे बहुत से संत विहंगा एवं वृक्ष विहंग की तरह पक्षी की तरह विक्षुक बन जाते जिनके द्वार पर दीनों की लाइन लगी रहती थी सदावर्त लेने के लिए वे खुद वृक्षापात्र लेकर के मैया राधे श्याम मैया एक टुकड़ा देकर चले टुकड़ा खा के भजन कर वह वह श्री रूप सनातन जी ने जब वृंदावन वास किया है वे किसी हल्के घर के बालक नहीं थे किसी धनहीन घर के बालक नहीं थे नाभा गोस्वामी जी ने तो रूप गोस्वामी रूप सनातन जी के संबंध में कहा है संसार स्वाद सुख बांत जो संसार के सुख को उल्टी के समान बमन के समान त्यागा संसार स्वाद सुख बांत ज्यो दू रूप सनातन त्याग दियो गौड़ देश बंगाल होते सब ही अधिकारी हय गय भवन भंडार रतन भू भुज उनहारी हाथी घोड़ा रत्न खजाना बड़े बड़े महल ऐसा ऐश्वर्य रूप सनातन जी के पास आिसको देख के राजा भी लज्जित हो जाए इतने ऐश्वर्य बांधते लेकिन जब श्री कृष्ण प्रेम का एक कण का स्वाद मिला तो यह सुख अनित्य विचार बास वृंदावन कीनो यह सुख अनित्य विचार बास वृंदावन कीनो और कुंज करवा मन दिया कुंज और करवा इसमें मन को लगाया सर्वस्व त्याग कुंज करवा मन दिया ब्रजभूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार क्यों संसार स्वाद सुख बांत जो दोप सनातन त्याग दिए ये सनातन गोस्वामी वृंदावन में किस वृत्ति से रहते थे सूरत शीला पर रहते आदित्यशीला पर सनातन जी वृंदावन घोर जंगल था एक भी गृहस्थ वृंदावन में नहीं था मधुकरी कहा माने तो महीने में एक दिन जाते थे मथुरा एक महीने में एक दिन और वहां चतुर्वेदियों के यहां से रोटी मांग के लाते और रोटियों को श्री यमुना जी की रज में गाड़ देते रज में गाड़ देते और रज में गाड़ देने के बाद जब 20-22 घंटे तक भजन करते और भजन करने के बाद जब अतिशय भूख लगती तब आप मिट्टी की कुंडी में एक रोटी डालकर जमुना जी के जल से भिजा देते उसे पा लेते ऐसे महीने में एक दिन भिक्षा लेके आते और रोटी इस तरह से ले लेकर वो पा करके ना नमक ना मिर्च ना दीपक ना लाइट ना प्रकाश ऐसी फूस की झोपड़ी में निवास करते सनातन एक बार पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज पुरानी बात है शाम को ग्यारह में ठंडी का समय ठंडी दाल ठंडी रोटी तो हमने प्रार्थना की महाराज एक रोटी आपके लिए गरम बना ले बनवा दे।, दे। महाराज जी कहते एक गरम गरम भोजन करने वालों का चरित्र भक्तमाल में नहीं लिखा गया महीने में एक दिन रोटी मांग के लाते थे और उसको जमुना जल में भिजो के पाते थे उनका चरित्र आदर्श बना सवेरे तो बाल भोग और दोपहर में फिर राजभोग तरह तरह के शाग भाजी फिर शाम को गरम गरम रोटी उनका चरित्र नहीं लिखा गया ये भगवत प्रसाद है सब साधु भी तो यही पा रहे हैं सब साधु यही पा रहे हैं कि नहीं हमारा पा रहे हैं तो हम क्या अलग से आए यही पानी निकट रह कर ये संतों का आरक्षण एक दिन रोटी मांगते मानते सनातन गोस्वामी जी मथुरा गए थे एक ब्राह्मणी के घर में मदन मोहन जी को देखा मदन मोहन जी जो करोली में ब्राए बड़े प्यारे ठाकुर हैं क्या कहना बड़ी अद्भुत झांकी है मदन मोहन जी की एक बार दर्शन करे ऐसी झांकी स्वयं प्रगट ठाकुर हैं श्री मदन मोहन जी अब ये रोटी मांगने गए तो वहां तो भूल ही गए आगे रोटी मांगना बस वहीं खड़े खड़े झोली कंधे पर दो चार रोटी झोली में रो रहे थे खड़े खड़े अब दूसरे दिन जैसे ही सबेरा हुआ कि फिर वहीं पहुंच गए अभी तो महीना में एक दिन जाते थे अब रोज जाने लगे मथुरा वो बुढ़िया बोली कि बाबा या कारे कर उठे प्रेम क्यों करे हमने या प्रेम किया तो हमारो सबरों बंटा ढा रह गयो हमारे सब मर गए घर भर के अकेले मैं ही बची हूं और बड़ी चिंता हमें लगी रहे कि यह मदन मोहन की सेवा अब आगे कौन की हो करेगो तो रोते हुए सनातन गोस्वामी ने कहा इस काले कलूटे से प्रेम करने के लिए तो सारे संसार को बमन के समान उलट करके आया अब केवल चार अंगुल की कॉपी लगा रखी है यदि इस काले को यह भी सहन न हो तो यह भी इसके ऊपर न्यौछावर है दिगंबर होना तैयार है लेकिन इससे प्रेम करना छोड़ दो यह संभव अच्छो बाबा इतने तेरो प्यार है तो ले जाए अपने कुटिया में ले जाए उठा के दे दिए ठाकुर जी आप लेके आए ठाकुर जी बोले कि बाबा ये मधुकरी की रोटी तो ठीक नहीं है कुछ हमारे लिए बना लिया करो आप आटा मांग ले आते और बाटी बना करके कोई पात्र थोड़ी थे सेवा के निष्किंचनता में सेवा का बड़ा सुख है एक एक टुकड़ा तोड़ करके भगवान के मुख में देते ठाकुर जी पाते एक दिन ठाकुर जी बोले बाबा इस सूखी बाटी गले में अटक जाओ करें ऐसो करो बाबा नेक या में रामरस तो गेर दियो करो मन में सोचा चलो ठाकुर जी राम रस यही तो मांग रहे हैं और बस गए तो थोड़ा सा नमक भी मांग लाए ठाकुर जी बोले कि बाबा स्वाद तो इनमें नेक बढ़ो बढ़े जब से रामरस आपने छोड़े हो पर ये सूखी बाटी गले में अटक जाए नेक या में घी लगा दियो करो तो जल्दी अटक जायो करें। गले के नीचे सटक जाओ करेंगे इतना सुनती स्नातनों को समझ लिया अच्छा हमारी ऊपरी माया का फंदा डालने लगे अभी कहते थे नमक तो हम नमक ले आए अब कहते हो घी लाओ फिर कहोगे रबड़ी लाओ फिर कहोगे मलाई लाओ तो अब तुम तो चटोर ठाकुर हो तुम्हारी रबड़ी मलाई की व्यवस्था में हम जुटेंगे कि माला फेरेंगे हमें भजन प्रिय है आपको ये माया बटोरनी है तो व्यवस्था कर लो और जहाज को रोक करके जमुना जी में मदन मोहन जी का मंदिर बनवा दिया आज भी प्रमाण है बंगाल के शेठ लाला बाबू ये तो ज्यादा पुरानी घटना नहीं तो अभी की घटना है भगवान के भक्त तो आप जन्म से ही थे और कथा कीर्तन में रुचि भी जन्म से थी लेकिन संसार का त्याग तब होता जब कोई भयंकर घटना घटे एक बार इतना व्यौपार में घाटा लगा कि बस बहुत बेचैन थे तब तक एक साग बेचने वाली निकली मन में सोचा कि चलो इसी से कुछ बातचीत करके समय को काट लें मन बहला लें तो पूछ रहे थे क्या भाव ये क्या भाव ये क्या भाव तो उसने दो तीन बार कहा बाबूजी मंजिल बहुत दूर है समय बहुत थोड़ा है जाना बहुत दूर है कह के वो चल दी बस यही शब्द गूंजने लगे समय बहुत थोड़ा है जाना बहुत दूर है चल पड़े ऐसे खड़े थे चल पड़े वृंदावन की ओर फिर मन में कचाहट आई बोले अरे पता नहीं हम लिह पाएंगे वहां की नहीं ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं तो रोड पर खड़े खड़े सोच रहे थे तब तक भंगीन वहां से झाड़ू लगा रही थी सवेरे का समय था भंगीन झाड़ू लगा रही थी उसने कहा बाबू बीच में खड़े मत रहिए एक तरफ हो जाइए समझ में आ गया बीच में खड़ा होना ठीक नहीं न इधर न उधर बीच में खड़े होना ठीक नहीं एक तरफ हो जाना ठीक है या तो संसार में रहो ठाकुर जी की तरफ चले जाते बस आप वृंदावन की ओर चल पड़े और श्री लाला बाबू जो अपने समय के करोड़पति थे उस जमाने के वे सेठ लाला बाबू वृंदावन कहते रहते थे रज शरीर में लपेट करके और मधुकरी मांग करके पाते थे मधुकरी का संग्रह भी नहीं करते खड़े खड़े पा लेते और भजन करते बाद में उनके परिवार के लोगों ने मंदिर बनाने के लिए प्रार्थना की है ये जो लाला बाबू का मंदिर है ये मंदिर बना तो उस समय रंगजी के मंदिर का जो निर्माता सेठ लाला सेठ लक्ष्मीचंद था उससे इनका केस चल गया केस निश्चित हो गया अपील हो गई जमीन के ऊपर विवाद था आप बहुत दुखी हुए रात को मन में सोचने लगे कि अरे तू रजोगुणी व्यक्ति है वहां बंगाल से चल के यहां आया और यहां भी मंदिर के पीछे झगड़ा कर रहा है तो सवेरे मधुकरी मांगने वे लाला लक्ष्मीचंद के यहीं पहुंच गए बोले भगत जी एक टुकड़ा दीजिए ये है सिर्फ लाला बाबू चरणों में गिर गया और आपने कहा अब हमें मंदिर नहीं बनाना हमारा कोई केश नहीं लक्ष्मीचंद बोले आपको मंदिर नहीं बनाना अब हमें मंदिर बनाना है वो रंगजी के मंदिर के चहर दीवार को टेढ़ा कर दिया गया और लक्ष्मीचंद ने बैठ करके लाला बाबू का मंदिर बन बड़ा दिव्य मंदिर है ठाकुर जी इतने प्यारे है जिसका कोई ठिकाना नहीं ठाकुर जी तो बहुत अद्भुत है पूरे वृंदावन में इतने लंबे ऊंचे पूरे हमारे ध्यान से कोई ठाकुर जी नहीं इतने ऊंचे ठाकुर जी बड़े प्यारे ठाकुर और इन्होंने कहा कि हम तब प्राण प्रतिष्ठा मानेंगे जब भगवान हंसने बोलने लग जाए तो पंडितों ने भगवान की नाश्ता में रुई लगा दी और जब भगवान में प्राण प्रतिष्ठा भई तो रुई हट गई भगवान मुस्कुराने लग गए भगवान देखने लग गए ऐसी प्राण प्रतिष्ठा उनकी भई है ठाकुर जी का नाम है श्री कृष्ण चन्द्रमा बड़े प्यारे ठाकुर जी लाला बाबू लेकिन लाला बाबू इसके बाद भी वही मधुकरी मांग के पाना और वैसे ही वृत्ति से लता के नीचे रहना इस वृत्ति से उन्होंने वास किया और अपनी वसीयत में उन्होंने लिखा कि मैं इतना अधमाधम हूं कि मृत्यु के बाद किसी ब्रजवासी या किसी संत के कंधे पर बैठकर जाने के योग्यता हमारी नहीं है इसलिए जब हमारा शरीर छूट जाए तो पैर में रस्सी बांध करके ब्रजरज में घसीटते हुए हमको जमुना जीत फेंक देना किसी ब्रिजवासी के कंधे पर बैठने का हमारा अधिकार नहीं और उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप जब उनका शरीर पूरा हुआ तो उनके पैरों में दोनों रस्सियां बांधी गई और वृंदावन में तो नहीं घुमाया ज्ञान गुदड़ी के चार चक्कर उनके शरीर को खींच खींच करके रजमे लगाए और यमुना जी के जल में उनका विसर्जन किया कहने का तात्पर्य यह है कि बाहव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती श्रीजी कहती हैं बहुत से ऐसे हैं जिन्हें एक कथा कण का स्वाद मिल गया उनका संसार छूट गया और वे विवल हो करके श्री राधे श्री गोविंद कहते हुए वृंदावन की कुंजों में विचरण करते हैं वह विविहंगा भिक्षुचरियाम चलती ऐसा बनना हो तब तो ईमानदारी से कथा सुनो ऐसा नहीं बनना हो तो अपने घर का काम देखो कथा का स्वाद जिस दिन मिल जाएगा उस दिन दुनिया छूट जाएगी असंगता आ जाएगी और यह स्थिति दुर्लभ स्थिति है ये भगवान की कृपा से प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से ही सत्संग प्राप्त होता है इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है श्री राधा रानी कह रही हैं हे सखियों हे भ्रमर वयमृतमिव जिहम व्याहृतम श्रद्धाना कुली करु तम विवाद्या कृष्ण बद्व हरिण्य गदृशुरस कृते दंत खर्श तीव्र स्मरुज उपम भरण्यता मन्य वार्ता हे भ्रमर जैसे बहेलिया बीण बजाता है सरंगी बजाता है और उसकी सरंगी को सुनकर के हिरणिया ये उस शब्द को सुनकर के उसके निकट आ जाती है खड़े खड़े सुनने लग जाती हैं और वह बहेलिया उनको जाल में फंसा देता है और वे मारी जाती हैं ऐसे ही ये श्याम सुंदर तो है व्याध बहेलिया और हम हैं हिरणिया हम वृंदावन की हिरणियों को अपनी वेणुनाद सुना करके अपने प्रेम के जाल में इन्होंने फंसा लिया है और फिर इसके बाद कहते इनकी कपट भरी मीठी मीठी बातों को हमने सत्य समझ लिया और इनका नख स्पर्श इनके करकमल नखाग्र का जो स्पर्श है वह स्पर्श आज भी स्पर्श का अनुभव हो रहा है और इनसे मिलन की तीव्रतम उत्कंठा को आज भी जागृत कर रहा है ऐसा इनका नख स्पर्श है कैसी कैसी लीला है विल जी ने एक बड़ी सुंदर लीला का वर्णन किया है निवृत्त निकुंज की लीला का वर्णन विल महाप्रभु कहते हैं मुंच हरे बिभेमीता पानैर्हता पूतना मादे छुरी तम हिरण्यकुर्नी तो नख पंचता कंठाश्लेषमुंजह दलिता रवताल लक्ष्म्यापहा सा ऐसी ऐसी मधराती मधुर लीलाए ये अपने प्रियतमाओं के साथ इन्होंने किया इनकी बात को हमने सत्य समझ लिया इसलिए हे भ्रमर तू इस विषय में कुछ मत कर और भैन्यताम अन्य वार्ता अब और कुछ तुझे कहना हो तो तू वह बात कहे कृष्ण की चर्चा छोड़ के और कोई बात कर इसका तात्पर्य है कृष्ण की चर्चा छोड़ने की बात नहीं कृष्ण की चर्चा तुम्हें खुद ही कर रही है इसका तात्पर्य है कि तू जो सिफारिश कर रहा है कि वे बहुत अच्छे हैं हम तुम्हारा और उनका प्रेम संबंध दृढ़ करने आए तुझे इस चापलूसी की जरूरत नहीं है तू ये चाटकारता की बातें मत कर अरे तुम हमारे प्रियतम के सखा हो लगता है एक बार तुम जाकर के फिर लौटकर आए हो अवश्य ही प्रियतम ने तुम्हें दोबारा भेजा होगा और कुप्रीतम ने हमें मनाने के लिए भेजा होगा इसलिए हे भ्रमर तुम हमारे लिए मान नहीं हो कहो तुम्हें कोई इच्छा है यदि तुम्हें कोई इच्छा है तो तुम मांग लो अच्छा सच बताओ नयसि कथ मिहासमान दुस्तस द्वंद्व पार्शम क्या हमको ले चलने की बात तुम कह रहे हो कि तुम भी वही मथुरा चलो तो देखो भ्रमर अब हम वहां जाकर क्या करेंगे क्यों बोले वहां जाकर इसलिए कुछ नहीं करेंगे कि सतत मु सौम्य श्रीवधूषा कमास्ते इनकी छाती पर तो एक स्त्री क्रीड़ा कर रही है उसको हम कैसे सहन कर पाएंगे ये कौन स्त्री है स्त्री वत्स्य की रेखा के रूप में लक्ष्मी लक्ष्मी ने इनके हृदय पर अधिकार कर रखा है उनको वहीं रहने दो हमारे वृंदावन हम तो वृंदावन ही ठीक है यही हम ठीक हैं इसका तात्पर्य है कि उनके मथुरा वाले कृष्ण के हृदय पर लक्ष्मी ने भले ही अधिकार कर रखा हो हमारे वृंदावन वाले जो श्री कृष्ण है उनके हृदय पर तो एकमात्र अधिकार हमारा है मैं ही उनकी हृदय शरी हूं इसलिए तुम उनके पास ले चलने की बात मत कहो इस प्रकार से वह कहती हैं क्या कभी हम सबकी याद भी करते हैं क्या इतना कहते कहते श्री जी विहवल हो गई हैं उद्धव जी ने भ्रमर गीत सुना है आज उद्धव जी प्रेम में विह्वल हो गए और उद्धव जी यह नहीं कह सके कि तुम्हारा प्रेम ठीक नहीं है अथवा ये मोह है उद्धव जी क्या कह रहे हैं उद्धव उवाचो अहम अहो यूयम स्म पूर्णार्थावत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती आशा मित्यर्पितंबना हे गोपियों तुम परिपूर्ण हो चुकी हो लोक पूजिता हो लोक वंद्या हो भगवान में इस प्रकार से तुमने अपने मन को लगा दिया दान व्रत जप तप होम स्वाध्याय संयम आदि के द्वारा श्री कृष्ण में प्रेम हो जाए यही संकल्प किया जाता फिर भी भगवान में प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता उत्तम गति और उत्तम भोग तो प्राप्त हो जाते लेकिन प्रेम फिर भी प्राप्त नहीं होता भक्ति प्रवृत्ता दृष्टिया मुनिनाम अपनी दुर्लभ मुनियों को भी जो दुर्लभ भक्ति है वह भक्ति तुम सबको प्राप्त है भगवान ने संदेश दिया है कि हम तुम्हारे हैं तुम्हारे नैनों के ध्रुव तारे हैं तुम्हारे जीवन सर्वस्व हम हैं तुमसे दूर नहीं हैं तुम्हारे अतिशय निकट हैं तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको यही है बस प्रेम वियोग में पुष्ट होता है इसलिए तुम्हें वियोग दिया गया है लेकिन तुम हमारी नित्य सन्निधि को अपने निकट ही अनुभव करोगी और भगवान ने जो आश्वासन दिया है वह आश्वासन सत्य ही है इसके बाद गोपियों को विरह नहीं हुआ है वे निरंतर भगवान के निकट में अपनी सनिधि का अनुभव करने लगे भगवान नित्य ही उनको प्राप्त है गोपियों ने बहुत कुछ बातचीत परस्पर की और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा बड़ी विचित्र बात कही बोले बुद्ध तुम तो अंतरंग सखा हो अब तुमसे बातचीत करने में हमें संकोच नहीं है क्या तुम्हारे साथ एकांत में बैठकर हमारे प्रेम की चर्चा करते थे कभी कि नहीं अपिस्मृति न साधो गोविंदा प्रस्तुते क्वचित गोष्ठी मध्ये पुरस्कार परिणाम ग्राम्या स्वीर कथान्तरे क्या हमारी चर्चा कभी करते तुमसे एकांत में कि नहीं इस तरह से परस्पर बातचीत करते हैं और इसके बाद श्री उद्धव जी कई महीनों तक रहे गए तो इसलिए थे कि आज जाएंगे और कल संवाद करके फिर वापस चले आएंगे गए तो इसलिए थे लेकिन उवास कतिचिन मासान गोपी नाम विनुदन चुचा कृष्ण लीला कथाम गायन रमया मास गोकुल कई महीने तक रहे विद्वानों का कथन है कि छह महीने तक उद्धव जी ब्रिज में रहें हर गांव में हर घर में उद्धव जी गए और अब तक जो ज्ञानी संत थे अब तक उनका ज्ञान निर्गंध था अब उसमें प्रेम के मकरंद की सुगंध भर गई उस ज्ञान में वह ज्ञान श्रेष्ठ हो गया कोरे ज्ञान का आदर नहीं है जिसमें प्रेम का मकरंद हो वह श्रेष्ठ है आज उनका ज्ञान भी सार्थक हो गया क्योंकि भगवत प्रेम उन्हें प्राप्त हो गया और अब तो इतना प्रेम प्राप्त हो गया कि श्री उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो अब आप कृपा करके हमें यही दीजिए आसाहो चरण रेणुजुसाश्या वृंदवने किमी गुलम लतौषधीना या दुस्तं स्वजन आर्य पथिच हृद्वाजुर्मुकुंद पदवी श्रुतिर्मग्या मैं इन गोपियों की चरण रज बन जाऊं इन चरण रज का सेवन करने वाला मैं बन जाऊं और यह चरणरज मुझे इस उद्धव रूप से प्राप्त न हो तो मैं वृंदावन में गुलम बन जाऊं लता बन जाऊं औषधि बन जाऊं जो झाड़ी है उसको गुलम कहते हैं क्योंकि श्याम सुंदर को झाड़ियों में खोजने जाएंगी गोपियां तो उनकी चरण रज मिल जाएगी इसलिए तो झाड़ी बनना चाहते हैं लता कुंजों में खोजेंगी तो उनका स्पर्श प्राप्त होगा उनकी चरण रज प्राप्त होगी इसलिए लता बनना चाहते हैं औषधि क्यों बनना चाहते हैं बोले औषधि इसलिए बनना चाहते हैं कि वह प्रेम विरहणी वृज गोपी जब श्री कृष्ण के विरह में अतिशय कर्षित हो जाएगी मरणासन हो जाएगी तो मैं ही औषधि के रूप में रहूंगा तो मैं बोल पड़ूंगा कि हे गोपी तुम मुझे घोट घाट कर पी लो तो तुम्हारी व्याधि दूर हो जाएगी अथवा कोई कुशल वैद्य बताएगा कि अमुक जड़ी को घोट के पी लो तो उस जड़ी के रूप में रहूंगा मैं औषधि के रूप में मैं रहूंगा और घोट करके जब गोपी पी लेगी तो गोपी के प्रेम पूर्ण अंतकरण में प्रवेश का सौभाग्य मिल जाएगा गोपियों के हृदय में मैं प्रवेश कर सकू क्योंकि श्री कृष्ण के अतृत्व दूसरी चीज तो इनके हृदय में है नहीं लेकिन कथनचित फिर भी किसी घर परिवार के वैद्य के सखी के आग्रह पर औषधि का पान करेंगी तब तो मैं इनके प्रेम पूर्ण अंतकरण में प्रवेश पा ही जाऊंगा ये लोक वेद की मर्यादा अत्यंत दुस्तज है उसको तिनके के समान त्याग करके और इन्होंने भगवान के चरणों में प्रेम किया उनको प्राप्त किया जो वेद की ऋचाएं भी भगवान की चरण रज खोज रही हैं वह चरण रज इन्हें मिल गई और तो मिल ही नहीं गई जिस रज को वेद की रिचाए खोजती हैं ना उसको तो ब्रजगोपी झाड़ के घूर पर डाल के आती है उनका रोज कई का काम है घर में घुस करके खूब नाचना कूदना धूल फैलाना मिट्टी में खेलना जब ठाकुर जी चले जाते हैं तो पूरे में रज ही रज तो है वो झाड़ू लगाती है और पे धरती घूर पर फेंक जाती है जो वेद की रिचाओं के लिए जो रज दुर्लभ है उसे तो बटोर के वो फेंक के चली जाती है ऐसा सौभाग्य इन वृजगोपियों का है इनकी चरण रज में बन जाऊं वंदे नंद ब्रजस्त्रीण पादुमीक्ष सा यासाम हरिकथोदी पुनाति भुवन त्रयम नंद ब्रज गोपियों की चरण रज की मैं बारंबार वंदना करता हूँ जिनके बाणी से निकला हुआ यह दिव्य श्री कृष्ण प्रेम का उद्गार तीनों लोकों को पवित्र करता है बोलो समस्त ब्रज गोपी ने की जय श्री रज रानी की जय जय जय श्री श्रीराध अब उद्धव जी जब जाने लगे मथुरा की ओर तो गोपियों के उपहार से उनका रथ भर गया कोई गोपी कहती है हमारे घर की छाछ बहुत अच्छी लगती बढ़िया बगार के हो उनकी छाछ ले जाओ कोई कहती है हमारा माखन रुचे कोई कहता है हमारी पूड़ी अच्छी लगे कोई कहे हमारा कुआ अच्छा लगे पूरा खाने पीने की वस्तुओं से रथ भर गया और देखो जो उद्धव जी उल्टी बात थी जब ठाकुर उद्धव जी चले हैं तो गोपियों की याद कर करके भगवान रोने लगे गए उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो तुम्हें तो उनका दर्शन होगा और उद्धव जी हंस रहे थे कह रहे थे बस आखिरी रोना है आपका फिर तो वे हंसेंगे और आप भी हंसेंगे अब क्या हुआ कि अब उद्धव जी को रोने का रोग लग गया छह महीने रोए एक दो दिन रोए तो कोई बात नहीं लगातार गोपियों के बीच रोना गाना रोना गाना यही बात ठाकुर जी रोने से प्रसन्न होते हैं श्री कबीर साहब ने कहा है हंसी हंसी कंत न पाइये जिन पाया तिन रोय जो हंसी के पिय पावती सब ही सुहागिन हो सब सुहागिन नहीं हो जाते अब ये रोते रोते वहां से आए हैं जब रोते रोते आए और ठाकुर हंस रहे थे उल्टा हो गया ठाकुर इसलिए हंस रहे थे कि वाह अब तुम कृतार्थ होकर आए हो तुमको प्रेम मिल गया और आकर उद्धव जी सीधे ही आकर बोले कि तुम बड़े निर्दय हो बड़े कपटी हो बड़े झूठे हो ठाकुर जी बोले उद्धव जी कोई सुन लेगा कि बृहस्पति का चेला जो सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म श्रुतियों के अर्थ का प्रतिपादन करता था वो कैसी कैसी बात मुंह से बोल रहा है कहते ये असलियत वेद पढ़ के नहीं पता चली उपनिषद पढ़ के आपकी असलियत पता नहीं चली असलियत का पता तो गोपियों के चरणों में बैठ के चला आप हो कैसे इतने प्रेम करने वालों को छोड़ के आप यहां क्या कर रहे हो हम तो उनसे कह के आए हैं चलो वहीं चलो भगवान ने हृदय से लगा लिया उद्धव अब तुम्हारी भाषा बता रही है कि तुम्हें भैया सत्संग मिल गया देखो उद्धव वे वृजगोपी हमसे अलग नहीं है और हम ब्रजगोपियों से अलग नहीं है ब्रज का कणकण मेरे श्रीअंग में व्याप्त है विराजमान है हम ब्रज से अलग नहीं है ये तो प्रेम की सर्वोच्च स्थिति को प्रकट करने के लिए विरह की लीला है ये विरह लीला नहीं है विराहा भास ये विराहा भाष है हमारा तो उनका नित्य संयोग है हमारे ब्रज के अनुभवी रसिक संत कहते हैं ऐसा कहकर भगवान ने उद्धव जी को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया जैसे अर्जुन को दिव्य रूप का दर्शन कराया है ऐसे ही भगवान ने उद्धव जी को दिग्य रूप का दर्शन कराया अंतर है अर्जुन को दिग्य रूप दिखाया वो विराट रूप है और उद्धव को दिव्य रूप दिखाया है वो रस से ओतप्रोत स्वरूप है कैसा स्वरूप है बोले उस स्वरूप के रोम रोम में गोपी ग्वाल गाय वाय गायशोदा श्री नंद बाबा समस्त सखा सखी भगवान के रोम रोम में विराज रहे थे चौरासी कोष ब्रजमंडल का गाँव गाँव घर घर भगवान के श्रीअंग में विराजमान था इसलिए चौरासी कोष ब्रजमंडल भूमि नहीं है ये साक्षात श्रीकृष्ण का श्री विग्रह है ब्रज में जो वास कर रहे हैं वे श्रीकृष्ण के श्रीअंग में हैं उनके श्रीअंक में है इसलिए वहां रहकर साधन बने भजन बने ये तो बहुत अच्छी बात है वहां की रज में पड़ा रहे बस इससे बड़ा कोई साल कृतार्थता का अनुभव करें कृतार्थ हो गए रज में लगे कृतार्थ हो गए न करेगा भजन तो हो जाएगा भजन यहां से कीर्तन कहीं से कथा और फिर उत्सव होते हैं अभी होली चल रही है तो चाहे जितना रूखे हृदय का होगा वो भी बिहारी जी की होली देखने जाएगा राधा वल्लभ जी की होली देखने जाएगा राधा रमन जी की होली देखने जाएगा श्री जी में जाएगा और कहीं ठाकुर जी की पिचकारी का एक, एक छीटा भी पड़ गया ना ठाकुर जी की तरफ से हाँ फिर क्या कहना किसी रसिक के हाथ की पिचकारी का छीटा पड़ गया तो भी बस प्रेम को प्राप्त करके शराबर हो जाएगा कैसा सुंदर गुफा बिहारी गहुवर कुंज बिहारी ठाकुर जी के यहां दो बार होली का आयोजन हुआ और श्री मुनिजी महाराज के करकमल से सबको रस का सिंचन प्राप्त हुआ ये तो बड़े सौभाग्य की बात है वस्तुता यही लाभ है भगवान में किसी प्रकार से मन लगा रहे उत्सवों से उल्लास बढ़ता है और भगवान के प्रति आत्मीयता जगती है इसलिए नित्योत्सवी मंदिर में उत्सव से प्रेम की वृद्धि होती है प्रेम पुष्ट होता है आज भगवान के स्वरूप का दर्शन करके उद्धव जी कृपार्थ गए हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की इसके बाद भगवान कुब्जा के यहां गए हैं अक्रूर जी के यहां गए हैं भगवान ने सत्रह बार जरा को प्राप्त किया है अठारहवीं बार भगवान ने उसको भगा करके भगवान ले गए हैं और इसी बीच कालजवन आया है मुचकुंद की दृष्टि से उसे उसे भस्म कराया है और जरासंध को भगवान भगा करके प्रवर्षण पर ले गए हैं भगवान वहाँ से द्वारिका पहुंच गए हैं संकल्प से भगवान ने द्वारिका को प्रकट किया है और रेवत महाराज की पोती रेवती के साथ श्री दाऊ दादा का विवाह हुआ बोलो रेवती रमन भगवान की नारद जी ने रुक्मणी को श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया है और श्री रुक्मणी के स्वयंबर के समय रूक्मिणी के पत्र को पढ़कर के भगवान पहुंचे हैं रुक्मिणी का भगवान ने अपहरण किया है और विधिवत वैदिक रीति से भगवान ने पाणी संस्कार किया है भगवान की जाम्बवती सत्यभामा, यमुना भद्रा सत्या लक्ष्मणा आदि आठ पत्रानियां हुई हैं। बहुमाश्र का वध करके एक मुहूर्त में सोलह एक सौ सो रानियों के साथ भगवान ने विवाह किया है दस दस के कन्या हुई है प्रद्वन जी का विवाह रति के साथ हुआ है और रुक्मी की पुत्री के साथ भी हुआ और अनिरुद्ध जी का विवाह रुक्मी की पोती के साथ भी हुआ उसमें कुछ विघ्न भी आ गया दाऊ जी ने रुक्मी का बध कर दिया बड़े सुंदर सुन्दर द्वारिका के चरित्र हैं भगवान ने एक ब्राह्मण निष्किंचन ब्राह्मण सुदामा वे द्वारिका अपनी पत्नी के आग्रह पर पधारे हैं भगवान ने सुदामा नाम सुन के दौड़ करके उन्हें हृदय से लगाया है पानी परात को हाथ छुओ नहीं नयेन के जल सोपग धोए नेत्रों के जल से उनका पाद प्रक्षालन किया है और श्री सुदामा जी को विदा कर दिया है सुदामा जी के चार मुट्ठी चूड़े का भोग भगवान ने लगाया एक मुट्ठी चूड़ा का भोग लगाया दूसरी मुट्ठी भरी है रुक्मिणी जी ने हाथ पुकर लिया कहा भगवन उत्तम वस्तु बांट के खाना चाहिए आप बांट के खाएं भगवान ने सबको कणकण प्रसाद दिया है और इसके बाद श्री सुदामा जी महाराज जैसे ही अपने घर पधारे हैं उन्होंने देखा जो द्वारिका का ईश्वर्य है वो घर पर प्रकट हो गया है और भगवान की कृपा का अनुभव किया है उस वस्तु को प्राप्त करके भी उनके वैराग्य में कमी नहीं आई है ब्राह्मणों के माध्यम से शाप दिलवाकर भगवान ने यदुवंश का क्षय करवा दिया है और उद्धव जी को तत्त्व का उपदेश दिया और अंत में भगवान ने स्वधामगमन किया बोलो भक्तवत्सल भगवान की श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को अंतिम उपदेश दिया हे राजन मैं मर जाऊंगा यह पशबुद्धि है इसका त्याग करो और भगवान में अपने मन को लगा दो श्री सुखदेव जी ने भगवान में अपने मन श्री परीक्षित जी ने भगवान में अपने मन को लगा करके और कहा कि भगवान कक्षक से मृत्यु नहीं वस्तुतः कथा के वियोग में अब यह देह जाएगा सत्संग नहीं तो हम जीवित ही क्यों रहे बस वाणी बिर कहां जीवन निराश है सुखदेव जी चले गए हैं आपने कथा के वियोग में देह का त्याग किया है जैसे शरीर का संस्कार हो जाए ऐसे ही उस तक्षक ने आकर के आपके शरीर को दस लिया है यहाँ अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्म अहम परम पदम एवं समीक्षण आत्मान आत्म निष्कले। इसका तात्पर्य है अहम ब्रह्म परम मैं परब्रह्म ब्रह्म निर्द जो श्री कृष्ण है मैं उनका परायण हूँ मैं उनका भक्त हूँ वे परब्रह्म श्री कृष्ण ही हमारे अंतयामी है उनके चरण कमल ही हमारा एकमात्र आश्रय है वे ही हमारे मेरे हैं अपने हैं यह ध्यान करते हुए भगवान में स्थित हो जाओ निष्कले जो कलाओं के स्वामी हैं जिनको कलाओं में नहीं बांधा जा सकता उन भगवान में अपनी वृत्ति को स्थिर कर दो वैष्णव सिद्धांत पर अर्थ यही है समया भाव के कारण इसकी विस्तृत चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि ब्रह्म बनना नहीं चाहते दास ही बनना चाहते हैं भक्त ही बनना चाहते हैं ऐसा मोक्ष नहीं चाहते जिसमें हमारी सत्ताईक हो जाए हम फिर कथा श्रवण करने लायक न रहें, लीला देखने लायक न रहें, चिंतन करने लायक न रहें, ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए अंत में हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुनवंति दिव्य स्तवै वेद सांग पद क्रमोपनिषद गां श्याम ग्यास्थित तदतेन मनसा पश्यं योगिनो यदुसुरा सुरगणा देवाय तस्म नम पृठे भ्राम्यद मंद मंदर गिरीग्रावाग्रकंडूयना निद्रा लोकमतर्भगवत श्वास यस्कार कलानर्तन वशा वेला निभेना वसा याता यातातम तंद्रृत जल निधेर्नाद्या विश्राम निम्नगा य गंगा देवाच्युत यथा वैष्णवानाम यु तथा नदियों में जैसे गंगाजी श्रेष्ठ हैं देवताओं भगवान श्री हरि श्रेष्ठ हैं ऐसे ही वैष्णवों में श्रेष्ठ शंकर हैं और पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवानाम प्रियम यस्मिन पारमहंस में एक ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहित नैष्कर्म्य आविष्कृत त्रृण्डन विपुठन विचारण परो भक्त भी मुच्ये अंत में भागवत की परंपरा बता रहे हैं कस्मेन विभा सुतो यमो ज्ञान प्रदीप पुरा तदूपेण च नारदा मुनये कृष्णा तद, तद रूपिणा योगींद्राय तदात्मनाथ भगवद राताय कारुण्य तस्तुद्धम विमलम विशोक अमृतम सत्यं परम धीमह सबसे पहले श्रीमद भागवत का ज्ञान श्री नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया और उन्हीं नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी के रूप से नारद जी को दिया और उन्हीं नारायण भगवान ने नारी जी के रूप से व्यास जी को दिया और उन्हीं नारायण भगवान ने व्यास जी के रूप से सुखदेव जी को दिया और उन्हीं नारायण भगवान ने सुखदेव जी के रूप से परीक्षित जी को सुनाया तत्शुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम ऐसे विमल शुद्ध विशोक शोक रहित अमृत स्वरूप परम सत्य जो सत्य स्वरूप श्रीमद भागवत स्वरूप जो श्री कृष्ण है उनका हम ध्यान करते हैं अंतिम में भागवत में और श्रीकृष्ण में अभेद स्थापित किया गया ये जो श्रीमद भागवत है वही श्रीकृष्ण है वही परम सत्य है उनका हम ध्यान करते हैं आदि से अंत तक परंपरा में भगवान का स्मरण क्यों किया गया तद रूपेण तेनारदाय मुनय कृष्णाए तदरूपिणा योग इंद्राए तदातनाथ भगवत रात आये कारुण तस्तुद्धम ये परंपरा में नारायण का आदि से अंत तक स्मरण क्यों है वो इसलिए है कि जीव यह अभिमान न करे कि भागवत हम कह रहे हैं वस्तु भागवत भगवत वाणी है वो भगवान की वाणी से प्रकट भई है भगवान ने इसको दिया है और आदि से अंत तक भगवान ही इसकी परंपरा में है ऐसा विचार करके यह समझे जैसे लेखने की क्या योग्यता कि वो कुछ लिखे लेखकों से जो लिख दे वो लिख दे ऐसे ही हम लोग भगवान की वक्तु हैं भगवान हृदय में बैठ करके जो कह दें जो सुन लें ये भगवान के हृदय में बोलने की इच्छा भई तो वे अंतरिमी रूप से वक्ता बन के बैठ गए उनके हृदय में सुनने की इच्छा भई तो आप लोगों के भीतर अंतरिम रूप से श्रोता बन के बैठ गए ये सब वही वही है उनके अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व है नहीं श्रोता वक्ता के रूप में भी वे विद्यमान हैं अंतरेम रूप से सबके भीतर वही विराजमान है वस्तुता हम जीव है भगवान का एक एक क्षण कृपा न हो तो हम देखने में समर्थ नहीं बोलने में समर्थ नहीं सुंगने में समर्थ नहीं ये शरीर मृत हो जाता है वस्तुता बोलने वाला तत्व तो भी श्रीकृष्ण ही है और सुनने वाला तत्व तो भी श्रीकृष्ण ही है ऐसा विचार करके अपने हृदय में अभिमान न रखे कि हम वक्ता है आज तो दशा यह हो गई है कि सारी उपाधियां छोटी पड़ गई भागवत कोकिल भागवत मयंक भागवत भास्कर भागवत शुक्र और जाने। भागवत भ्रमर और भागवत सम्राट हम निंदा या उपेक्षा के भाव से नहीं कह रहे हैं हम लोग समझें इस भाव से कह रहे हैं ये ठीक नहीं ये भगवान की करुणा है जो उनका पवित्र नाम उनका पवित्र चरित्र उनकी कृपा से वाणी से प्रकट होता ये उनकी करुणा है ये हमारी कोई योग्यता नहीं और दास की बात तो ऐसी है कि हम कोई दीनता वाली बात नहीं कह रहे हैं सत्य बात कह रहे हैं कि हमारा जैसा स्वाध्याय होना चाहिए था वैसा स्वाध्याय माना किसी विषय को सम्यक रूप से हमने पढ़ा नहीं भले ही गुरुजनों की कृपा से कुछ डिग्री ले ली हो वो डिग्री भी हमने संभाल के नहीं रखी कि हमारे पता नहीं कहां कौन कागज पड़े हमको पता बाकी ये बात अवश्य है कि ये संतों की कृपा है और उनकी चरण रज उनके चरणामृत और उनके उच्चिष्ट का प्रभाव बस उनकी जूठन खा के जो कुछ उनके चरणों में निवास किया है और जो कुछ उनसे सुना है अल्पबुद्धि में जो कुछ है उसको हमने निवेदन किया वस्तुतः हमारी अपनी बिल्कुल भी योग्यता नहीं है विधिवत भागवत जैसे पढ़ी जाती है वैसे पढ़ी भी नहीं हमने भागवत और उसका अनुभव भी लोगों को हो जाता है क्योंकि पढ़े लिखे की बात अलग समझ में आती है उसका अनुभव भी हो जाता है जैसे विधिपूर्वक पढ़ना चाहिए था वैसे पढ़ भी नहीं सके बस अब और ज्यादा कुछ पढ़ने की इच्छा भी नहीं है दोनों बातें क्योंकि भगवान ने जितनी कृपा की है इसके लायक भी हम नहीं थे इसी में खूब संतुष्ट है इसलिए ज्यादा किसी की अभिलाषा इच्छा नहीं है बस एक ही प्रार्थना है श्री भगवतपदी गंगा से ये भगवान के चरणों से निकली है भगवान के चरणों में हम सबको प्रेम की प्राप्ति हो जाए और जैसे गंगा का अजस्त्र प्रेम प्रवाह समुद्र तक जाता है ऐसे हम लोगों के हृदय में अजस्त्र प्रेम प्रवाह प्रकट हो और जाकर श्रीकृष्ण में ही समाहित हो संसार में कहीं हम अटके भटके नहीं भगवान में ही हमारी वृत्ति लगी रहे बस यही प्रार्थना करते हैं आप सब प्रेमी वैष्णवों के मध्य बैठकर चर्चा करने का सौभाग्य मिला ये श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा है करूणामयी श्री किशोरी जी की अहितु की कृपा है वस्तुतः अच्छे जो सत्संगी हैं, उनके मध्य बैठकर प्रवचन नहीं कथा नहीं सत्संग सत्संग का तात्पर्य जिसमें कोई विक्षेप न हो कि वहां तक पहुंचना है ऐसी कोई मर्यादा न हो क्रम से भगवान के चरित्रों का श्रवण करें उसमें विशेष स्वाद सुख सबको मिलता है श्रोता वक्ता सबको मिलता है भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसी कृपा करुणा करें अत्यंत निष्काम निरपेक्ष भाव से भगवान के वाणी में भगवान के चरित्र में भगवान के नाम में भगवान के चरणों में हम सबका मन लगा रहे अंत में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं नमस्म भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यदम कृपया कस्म व्याचे मु क्षवे योगींद्राय नमस्त सुखा ब्रह्म रूपिणे संसार सर्पद यो विष्णुरात अंत में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हे नाथ आपके मंगलमय चरित्रों को सुनकर के अब संसार की किसी वस्तु की स्पृहहा नहीं रह गई है और कथनचित किसी के हृदय में रह भी गई हो अथवा अंतस्तल में कहीं छिपी भी हुई हो वही तो नाथ हम बार बार प्रार्थना करते हैं आप हमारी संसार संबंधी किसी कामना को कभी पूरी मत करना आपके प्राप्ति और आपके प्रेम की प्राप्ति के अतिरिक्त कोई वासना स्वप्न में भी हम सबके हृदय में प्रकट न हो अन्य कोई वासना हो भी तो आप हमारे परम हितैसी हैं ऐसा मानकर हमारी प्रार्थना को अस्वीकार कर देना हमें वह वस्तु नहीं देना जिस वस्तु को पाकर के हम आपसे विमुक्त हो जाएं हमारा कोई कर्म ऐसा हो कि हमें कहीं जन्म लेना पड़े तो हमें कोई भय नहीं है हम प्रेम से वहां जन्म लें लेकिन आपके चरण कमलों का अनुराग कम न हो यही जो जन्म हूं कर्मवश तह राम पद अनुराग यही अंतिम प्रार्थना है भागवत जी की आप लोग संभव हो तो हमारे साथ अंतिम प्रार्थना कर लें भवे भवे यथा भक्ति पादस्तव जायते तथा कुरष्व देश नाथस्तम यभो भवे भवे य भक्ति भवे यथा भक्ति पादस्तव जायते तथा तथा कु देश नाथस्व नो यभो प्रभो भवे भवे यथा भक्ति ही। यथा भक्ति ही। पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते। तथा पुरुष तथा पुरुष नाथ स्व नो यतः प्रभो नाथस्तम नो यतः प्रभो हे नाथ आप ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं आप हमारे सर्वस्व हैं आप बार बार ऐसी कृपा हमारे ऊपर कीजिए जहाँ कहीं हमारा जन्म हो आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनम यप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन प्रणामो दुख शमन म नमा हरिम परमी हरिम परम तम नमा हरिम परम नमा हरिम परम तम नमा हरिम परमी हरिम परम जिन भगवान के पवित्र नामों का संकीर्तन सारे पापों को सदा सर्वदा के लिए सर्वथा नष्ट कर देता है जिन भगवान के चरणों में किया गया एकमात्र प्रणाम नमस्कार शरणागति सदा सर्वदा के लिए दुखों का शमन कर देती है उन वरम तत्व स्वरूप भगवान श्री हरि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं नमस्कार करते हैं सर्वधर्मा परित्यज्यक श्रजेक अहं तापे अन्यथा मोक्षयिष्या शरण नास्तीम शरण मम तस्मा रक्षस्व परमेश्वरो रक्षस्व पर परमेश्वरो, परमेश्वरो। परमेश्वरो। सकदेव प्रपन्ना तवास्मी चाचते अभयूतेभ्यो द्रतम मम पापना शुभाना पधारहां प्लबंगम कार्यम कार्युम न किपराध्य स्मृत च नाम तपो यज्ञ क्रिया न्यूनम सूर्णतांदे तमच्युत च पदभ्रष्ट तत्सर्वं भव क्षम्यता प्रशीद परमेश तदीय वस्तु गोविंदा तोभ्यमे समर्पय ते नद्रि कमले रि यास्वती श्री वृंदवन बिहारी जय श्री गंगा मा जय यह वाणी की सेवा श्री युगल सरकार के चरण कमलों में श्री गंगा जी के चरण कमलों में निवेदित है हरि हरिशरण हरिशरण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 हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे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 राम सीता सीता सीता जय सीताधे श्या्या्याम राधे श्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम राधे श्याम जय राधे श्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम राधे श्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम राधे श्या्या्याम राधे श्या्या्याम जय राधे श्रीमारायण नारायण नारायण श्रीमारायण नारायण नारायण भज मनायण नारायण नारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण श्री राम जय राम जय जय राम